प्रश्न उत्तर दीप मारा साधक चर्या जिज्ञासा आज जुआ के युवा साधकों के संबंध में उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या मार्गदर्शन हो सकता है समाधान आज भी यदि कोई साधक है तो वह अपना कर्तव्य जानता ही है पर जानना अलग बात है और पालन करना अलग आज के साधकों में भी ज्ञान का अभाव नहीं है एक बालक से भी पूछो कि मन किस में लगता है तो वह कहता है खेलने में फिर पूछो लगना किस में चाहिए तब वह कहता है पढ़ने में देखिए उसमें ज्ञान का अभाव नहीं है पर इसे स्वीकार करने के लिए उसमें बल नहीं है यही समस्या आजकल के युवा साधकों की है उन्हें बचपन में गर्भाधान से लेकर उपनयन पर्यंत संस्कारों का जो आधार मिलना चाहिए था वह नहीं मिला आज युवा साधक को न माता पिता से न समाज से और न ही विद्यालय से कोई संस्कार मिलता है इसलिए वह इस विषय में कमज़ोर रह जाता है परिणाम यह होता है कि वह अपने लक्ष्य का दृढ़ निश्चय करने में समर्थ नहीं हो पाता इसलिए वह मन को बहलाने के लिए आधुनिकता भौतिकता का आधार अधिक लेने लगता है बढ़े हुए बुद्धिवाद ने आज के युवा में उपासना की योग्यता को ही समाप्त कर दिया है और विज्ञान ने सहन शक्ति तपस्या को तब उसमें बल कहाँ से आएगा क्योंकि बल के स्रोत तो ये दो ही हैं। अब तो वह पढ़कर या श्रवण करके केवल प्रवचन दे सकता है जो परमार्थ मार्ग में बाधक ही है पर आज भी यदि कोई युवा साधक अपने को कमजोर समझकर, बलवान परमात्मा का आश्रय ग्रहण करे मंत्र का अधिक से अधिक अवलंबन ले प्रतिदिन जीवन का हिसाब परमेश्वर को अर्पित करे और उससे प्रार्थना करे तो उसका कल्याण हो जाएगा जिज्ञासा साधक असंगता असंगता से कैसे रह सकता है समाधान शास्त्र में दो प्रकार की असंगता बताई है प्रथम इसमें साधक का निश्चय होता है कि जो कुछ करता है वह भगवान ही करता है वही लेता है और वही देता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इस प्रकार का निश्चय रखते हुए वह धर्म का आचरण करता है कर्तव्य से विमुख भी नहीं होता और न ही अनधिकार चेष्टा करता है वह किसी अप्राप्त वस्तु की इच्छा भी नहीं करता और दूसरे की वस्तु के प्रति उदासीन बना रहता है इस प्रकार का जो साधक है उसमें असंगता प्रतिष्ठित जानना चाहिए द्वितीय इस असंगता वाले साधक का निश्चय इस प्रकार का होता है कि मैं भी आकाश रूप हूँ और यह जगत भी आकाश रूप है मुझमें कोई क्रिया नहीं हो सकती इंद्रियां गुणों का कार्य है और गुणों में वर्तन कर रही है मुझे इस क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है जो साधक इस प्रकार के निश्चय से युक्त होकर उपरोक्त कहे गए धर्माचरण इत्यादि का पालन करते हुए विचरण करता है उसमें भी असंगता प्रतिष्ठित समझनी चाहिए संगह सस्तु विधीयता भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम सांत्यादि परचर्चीयता दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यता सद्द्वाप सर्प्यता प्रतिदिन तत्पादुका सव्यताम ब्रह्मकाक्षरमर्शता शिरोवाक्यम सामकर्ण्यता साधकपंचक हे साधकों सत्षों एवं सत्शास्त्रों का ही संगको भगवान की भक्ति प्राप्त करो शम दम आदि साधनों का संचय करो बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का शीघ्र त्याग करो ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर प्रतिदिन उनके चरणों का सेवन करते हुए उनसे अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म तत्व के उपदेश की प्रार्थना करो उनके द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्यों का समाहित चित्त से श्रवण करते रहो